विदित्वा निचाए शांतिमत क्रीड़ाचिकेत संधिर्मकृत तरती जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञ देवीड विदिव इमाम शांतिम अत्यम एति लगाइए पदच्छेद मालूम हो गया ऋराचिकेता सन्धिर्मकृत ऋके संधि एते जन्म मृत्यु तरह और देखो उसके बाद त्रिक के तह त्रिभी सं जन्म तरतीडियम देव विदि ब्रह्मज्ञम इंडम देव विदिचाय इमा अत्यंतम शांतिम हैत्यंतम शांतिम है लगाइए त्रिकर्म ती करते तीन कर्मों को करने वाला तीन कर्मों को देखो व्याख्या फिर बताएंगे तीन कर्मों को करने वाला और त्रियनाच के तीन बार नाचकेत अग्नि का चयन करने वाला तीन बार नाचकेत अग्नि का चयन करने वाला चयन करने वाला मतलब स्थापना करने वाला ऐसा अ, कि तीन तो कर्मों को करने वाला और तीन बार नाचकेत अग्नि का चयन करने वाला मुमुक्षु त्रिभी संधि ए त्रिभी का तीन बार अनुष्ठान की गयी अग्नि से तीन बार अनुष्ठान की गई चयन करने के बाद में क्या करेगा अनुष्ठान तो तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि से या तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से कर लेना ठीक है अगनी. तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से संधिम एक संधिम का अर्थ होता है संबंधम संबंधम अर्थ साक्षात्कृत्य धातु गति अर्थ में है तो, तो गति अर्थ वाली धातु का तो प्राप्ति और ज्ञान भी होता है ना तो उसका अर्थ है कि साक्षात्कार करके संबंध संबंध संबंधी संबंधम एत्यकर्थ साक्षात्कृत्य संबंध का साक्षात्कार करके, करके, करके तो संबंध का साक्षात्कार करके मतलब जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके है जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का ध्यान देना जब संबंध का साक्षात्कार होगा तो संबंधी का भी साक्षात्कार होगा जैसे भूतले घटा यहाँ पर भूतल संयोग संबंध घटे भवती नहीं घट संयोग संबंध से भूतल में रहता है घटा संयोग भूतले भवती तो जब संबंध संयोग संबंध का ज्ञान हो रहा है तो संबंधी का भी ज्ञान हो रहा है ना चलिए तो जीव आत्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु तरह जन्म मृत्यु को पार कर जाता है जन्म और मृत्यु को पार कर करता हाँ, जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है मतलब उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका फिर जन्म और मृत्यु नहीं होती पुनर्जन्म नहीं होता है त्रिकर्म तीन कर्मो को करने वाला त्रिनाचिकेता और तीन बार नाचकेत का चयन करने वाला त्रिवी संधि तीन बार अनुष्ठान की गयी अग्निविद्या जन्म मृत्यु तरह की जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है ठीक है और अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से कैसे संबंध का साक्षात्कार करके जीवात्मा परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके, तो संबंध का साक्षात्कार होने पर संबंधी का भी साक्षात्कार होता है संबंधी की बात आगे आ रही है ब्रह्म यज्ञ यहाँ ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है कि आप जीव अपना आत्मा अपना आत्मा कैसे अर्थ है थोड़ी देर में हम बताएंगे है ना यह समझना की ब्रह्मणा जातत्वाद कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है इसलिए क्या कहेंगे ब्रह्मच ब्रह्म ये से ये तो वायु मानी भूतानी जायते जाता जीवं जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं वो ब्रह्म है तो ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण जीवात्मा को क्या कहते हैं ब्रह्मच और वो ज्ञाता होने के कारण क्या कहा गया ज्ञाता होने से क्या कहा गया इसलिए ब्रह्म शब्द किसका वाचक है जीवात्मा का अपनी आत्मा का अपनी आत्मा का और इडम करते है आराध्य और देवाम करत है परमात्मा देव को क्या अर्थ है अपनी आत्मा और आराध्य परमात्मा को जानकर निचाई का क्या जानकर अपनी आत्मा और आराध्य परमात्मा को जानकर तो जानकर के पहले जानते हैं कैसे परोक्ष तो गुरु के उपदेश से जानकर या शास्त्र से जानकर ऐसा अर्थ करना ब्रह्म यज्ञम अपनी आत्मा को और इडम करते, थे आराध्य देवम कर परमात्मा नम और आराध्य परमात्मा को जानकर जानकर के फिर क्या होगा साधना से साक्षात्कार होगा ना बोले परोक्ष ज्ञान है जानकर और निचाई कर साक्षात्कार कर करके इमाम अत्यंतम शांति में अत्तें, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है अत्यंत शांति को एकीकर प्राप्त होती अत्यंत शांति को प्राप्त करता है अत्यंत शांति वह होती है जो دुबार? एक बार मिल जाए दोबारा शांति न हो तो यहाँ किस संबंध का, का साक्षात्कार करेंगे तो उसमें संबंधी भी आ जाएगा ना तो वही बोला संबंधी कौन हुआ ब्रह्म यज्ञ अपनी आत्मा और आराध्य कौन हुआ परमात्मा उनका साक्षात्कार करके या उनको जानकर का क्या है ब्रह्म अपनी आत्मा और आराध्य परमात्मा को गुरु के उपदेश से जानकर विदित्वा करते गुरु के उपदेश से जानकर शास्त्र से जानकर और नीचाए करते साक्षात्कार करके इमाम करते इस कौन इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है इमाम कर अपनी बुद्धि में स्थित शांति तो बुद्धि में लूट होगी ना शरीर रहते शरीर इतनी अशांति अनुभूत होगी तो किसमें हाँ। इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है है ना अनर्थ की निवृति रूप अत्यंत शांति को प्राप्त करता है चलिए अब हाँ, हाँ, हाँ। देख लेंगे धातु पाठ में है ना चिंच है और भी धातु है धातु भी है देख लेंगे पाठ के बाद यहाँ धातु को उसके आना है ना हम देखेंगे धातु को पाठ के बाद ले आइएगा चलो अगले पेज पर देखो व्याख्या व्याख्या देखो या कर्म है कर तीन कर्मों को करने वाला अच्छा प्रसंगानुसार एक शब्द बताए देते हैं कल महात्मा आया था ना शब्द महात्मा शब्द किसके लिए था यम के लिए तो महात्मा करते क्या किया था भाष्यकार ने महा सुनो महात्मा में तो महान एक समास संभव है महान क्या असौ आत्मा कर्म धारे समाज कौन सा समाज हुआ महान चाउ आत्मा लेकिन रंग रामानु स्वामी ने क्या किया यहाँ पर अर्थ उसका क्या कर दिया महामना क्या किया महामन। तो यहाँ पर महात्मनम से भोगरी किया महात मनम ये क्योंकि धर्मराज तो मन नहीं है ना इसलिए महत्या तदमनम नहीं होगा महात मनम यश से महान मन है जिसका उसे क्या कहेंगे महामना क्यों किया ने तो विचार करिए आत्मा कुछ परमात्मा तो निरत आनंद रूप है, है और जो परमात्मा से इतर आत्माएं जो हैं परमात्मा से जो इतर आत्माएं हैं वो भी आनंद रूप हैं जो तो भगवान की शेष है तो परमात्मा से इतर आत्मा जो है वो सभी समान है कैसी है समान है तभी आया है ना उसमें गीता में क्या है संपन्न नामे को भी क्या पंडित आ है ना पंडित कैसे होते हैं समदर्शी होते हैं और गीता में कई जगह ऐसी आई है कि सभी जो है ना समत्व दृष्टि करने की कि सभी आत्माएं कैसी है समान है जो ध्यान देना जो आत्मा पशु शरीर में पक्षी शरीर में वृक्ष शरीर में तिल शरीर में कीट शरीर में देव शरीर में मनुष्य शरीर में कर्मानुसार आत्माएं सभी तो शरीर में आत्मा सभी शरीर में जाती है आत्मा सभी शरीर में हाँ वही क्या है गधा बनेगी वही सूकर बनेगी वही देवता बनेगी वही ब्राह्मण बनेगी वही मुसलमान बनेगी ईसाई बनेगी सब बनेगी तो भाई आत्माएं सब एक जैसी है ऐसा विष्णु पुराण में आया है श्रीवास्तव पढ़ेंगे बहुत इसमें रामानुस्वामी लिखते हैं आत्माओं की एक तो सभी आत्माएं कैसी हैं सम है कैसी हैं समान है आत्मा जब तो समान आत्मा है तो आत्मा को लेकर कोई छोटा बड़ा है आत्मा कोई छोटी है कोई बड़ी है नहीं। आ, शरीर उपाधि छोटी बड़ी हो सकती है है ना और शरीर भी विनाशी है क्या है किसी के कर्म संस्कार छोटे अच्छे बुरे हो सकते हैं आत्मा कोई बुरी है क्या कोई छोटी है क्या कोई तो महान भी कह महान शब्द का वो कैसे होता है जब कोई छोटा हो तो उसके प्रति महान कहा जाएगा ये महान है किससे कि छोटा है किससे ये सापेक्ष से सब नहीं ना नहीं। तो जो सभी आत्माए समान है तो फिर महत्व कैसे बनेगा इसलिए रामानुज क्या किया भास्कर वहां पर आत्मा से तो क्या कर दिया मन है ना तो मन तो होता है जो कर्मानुसार लोगों का किसी का मन बहुत संकीर्ण विचारधारा का होता है किसी का उदार विचारधारा वाला होता है इसलिए दिया उन्होंने है ना ये बात उसका कारण यही है आत्मा तो, तो महान होता ही महात्मा ठीक है, महान नहीं। है? जब सापेक्ष करेंगे ना तब फिर वो इसका मतलब रामानुस्वामी रंग रामानु स्वामी ने महामना अर्थ किस दृष्टि से किया हमने ये समझाया हमने ये समझाया है ऐसा और जो लोकमेत महात्मा कहते हैं किस दृष्टि से कहते हैं आप लोग उसका स्वयं विचार करिए हमने भाषाकार को यहाँ पे बता दिया वो कैसे कहते हैं है न ताँ एक ताँ से उन्होंने ऐसा कहा है ऐसा है क्योंकि ऐसे तुम्मा आत्मा आ, आ, आत्मा को लेकर कहेंगे तो सभी हैं, हम्म, ही आत्माएं सभी महानी हैं, है आचरण तो को लेकर इसका तो औपचारिक योगे ये जाएंगे तो आत्मा में कुछ भी नहीं है आज जो है ना वो क्या है कि देवता है कल वही कथा बन जाएगी मरकर के नहीं ऐसा कभी ये बहुत ज्यादा तभी तो दे दृष्टि नहीं करना चाहिए खासकर कहते हैं आत्मदृष्टि करनी चाहिए तभी तो दे इंद्री मन प्राण बुद्धि से भी लक्षण अपने स्वरूप के अनुसंधान करने की बात आई है कितने दिन का शरीर है किस बात का अभिमान है है ना वो तो क्या था इसमें इसमें क्या था मरता सस् मत्यमय यु पच्चते सत्यमय आ जाते है ना सस्म यु मनुष्य शरीर की तरह क्या सस्त के समान जीर्ण हो जाता है और सस्त के समान फिर उत्पन्न हो जाता है कितने दिन का शरीर है कितने दिन का है ये देहात बुद्धि यदि जाएगी आत्मा करने से देहात्म बुद्धि जाती है और सबसे बड़ा बंधन का कारण क्या है देहात बुद्धि ये बहुत यही एक अहमकार है मैं श्रेष्ठ हूँ मैं विद्वान हूँ मैं ज्ञानी हूँ मैं उत्तम हूँ तो ये सब जो भाव है ना ये ये सब क्या है गीता में है ना ये बोलो ये हम्म यक्षे दास्ते नहीं को सदस्यों मै बोली हाँ गीता में आया है ना कि बिल्कुल तामसी बुद्धि वालों का उदाहरण है जो मैं हूँ ऐसा समझते हैं ना वो तो क्या है कि बहुत ज्यादा देहात् बुद्धि आसुरी प्रकृति है ये अपने को श्रेष्ठ मानना आसुरी प्रकृति है भगवत श्रेष्ठ मानना परमात्मा तो को मानना ये अच्छी स्थिति है और जब ये स्थितियाँ नहीं है तभी वैष्णव शास्त्रों में नई अनुसंधान की बात आई हैत्मक तो है भगवत है, है, तो है, है ये तो बहुत ज्यादा मतलब ये समझिए पुनर्भिजन पुनर्भिवरणमी जठरे से न्न योनियों में जाने का ही ये साधन है ऐसा अहंकार है ये तो अहंकार तो पहले निवृत्त होना चाहिए नहीं भक्ति कहाँ से आएगी आत्म साक्षात्कार के बाद भगवत भक्ति विशुद्ध भक्ति का आरंभ होता है भवात्म साक्षात्कार अभिमान आत्म का वृत्ति नहीं बहुत ज्यादा ये है तो, तो ये इस कारण जो है ना उन्होंने क्या किया है महात्मा करते अर्थ महामन कर दिया है अर्थ बहुत अच्छा है रंग है ना देखने में ऐसा लगता है हर्ष उनका बहुत अच्छा अर्थ करते हैं ये सब है जट भ्रत की कथा तो लोग जानते ही है श्री भाषण में काफी जो है उसको तो लेकर चलाया गया चला गया है जट भ्रत की कथा को और उसके गीता भस्म भी अच्छा है दे दृष्टि आत्मदृष्टि सब अच्छी तरह से समझाया गया है जड़ भरत थे वो थे या भरत बाद वही भरत।, भरत, वो वो भरत, भरत, भरत, भरत।, भरत, भरत थे फिर जड़ भ्रत हुए और शकुंतला का पुत्र भरत है ये सब अलग अलग बातें है वही भरत ही जड़ भ्रत हुआ मतलब जड़ भरत होने के बाद तो मुहा नहीं आया न फिर नहीं आया वो ज्ञान था ना बहुत उनको फिर हो गया तो देने देने हाँ हाँ तभी जो विचलित नहीं हुए घर में उसने विष्णु पुराण में दिया है घर में उनको जो है बासी कासी सब जो है जूठा पूठा बासी कई दिन का दे देती थी कुछ कहते नहीं थे कुछ कहते नहीं थे खेत में काम करवाते थे भाई लोग फावड़ा लेकर करते रहते थे वो तो बहुत समझदार थे तभी उन्होंने यज्ञोविद इच्छा के समय जान बुझ उच्चारण नहीं किया यही नहीं कुछ नहीं बोले क्योंकि पागल है पागल है वो जानते हैं देश अलग आत्मा इसका देश से कोई संबंध ही नहीं है नहीं। तो, तो इसमें एक बार सबको पढ़ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके प्रण करना चाहिए भाषा बहुत आया है तो ये सब मैंने चलो प्रसंग तो भूल गया मैं यहाँ देखेंगे ये ए... तो हाँ उन्होंने उच्चारण नहीं किया था वो जानते थे देह ऐसी अलग आत्मा है देह विनाशी है आत्मा अविनाशी है और वो अपने स्वरूप को समझते थे तो चक्करबाजी में पड़े नहीं सब कर्मो ऐसी भी उदासीन बने रहे वो क्या मत लेना देना इनसे समझ गए क्योंकि वो जिस स्थिति नहीं हुआ नहीं बात यह है ना कि वो जान वो सब जानते समझते थे कि वो जिस फल की प्राप्ति के लिए सब किया जाता है वो उनको समझ ठीक ठीक सूझबूझ की तो कुछ किया नहीं उन्होंने फिर वो प्रतिष्ठा से बचना चाहते थे अच्छा उच्चारण करेंगे लोग बोलेंगे ज्ञानवान वाहन है सब है इसलिए मूर्ख बने रहो समाज की दृष्टि से मूर्खी बने रहेंगे ठीक है कुछ नहीं उसमें लगा दिया पलखी ढोने में तो बीच लग गए उनको कहा समझ के लगाया गया लगा दें कह सकते थे हम कहा नहीं पालकी नहीं ढोेंगे मेरा धंधा नहीं है चलो उसमें भी लगा दिया वो भी करने लगे क्या मतलब है यानी कि तो ऐसी स्थिति होती है कोई अहंकार नहीं है कोई देहात्म नहीं थी उनको चलिए जी अपना ये पाठ यहाँ पर हमने प्रसंगान उतार बता दी अब यहाँ पर देखेंगे जो पाठ आ रहा है ना अठारह फेज पर तो स्त्री कर्म कित कर तीन कर्मो को करने वाला तीन कर्म यहाँ पर प्रसंगानुसार लेने जन अध्ययन और दान है ना? नजन का मतलब है देव, देवताओं का आराधन अध्ययन और दान इन तीन कर्मों को करने वाला व्याख्या में देखेंगे अथवा तीन कर्म से लेंगे पाक यज्ञ हवीर यज्ञ और यज्ञ, ये तो गृहस्थ के लिए सब हो गए ये, है ना वो तीन कर्म तो सामान्यता सब कर सकते हैं पाक यज्ञ हवीर यज्ञ और सोमयज्ञ इन चीजों में वो तो पाक से होगा मतलब जो सिद्ध की होगा फिर हविष परिभाषिक शब्द हैं कभी अलग से बताए जा सकते हैं सोम यज्ञ तो सोम लता से होगा है ना हवीर यज्ञ दूसरी हविष से होगा पाक यज्ञ में कुछ और सामग्री से होगा ये बहुत खटखट बहुत झंझट वाली काम है <laughs> अच्छा करना चाहिए जिनको अभ्यास है उनको झंझट नहीं लगता है गृहस्थ लोगों को करना चाहिए करना तो हो जाएगा नहीं नहीं उसमें विधि है क्या कैसे क्या करना है वैसे ही करना पड़ेगा अपने मन विधि सीखना पड़ेगा कैसा पात्र चाहिए किस वस्तु से क्या करना है किस दिशा में बैठना है किस किस क्षण में करना है और अथवा हटा कर और करो और तीन बार नाचकेत अग्नि का चेन करने वाला मिल जाएगा अथवा यहाँ नहीं चाहिए और चाहिए तो त्रीनाचकेता करवा कि तीन बार नाचियत अग्नि का चयन करने वाला मुमुक्षु कौन मुमुक्षु अब भी यहाँ पर क्या पाठ आया है अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से तीन बार अनुष्ठान की गई मतलब अग्नि की उपासना अग्नि की उपासना एक प्रकार का होम है है ना उपासना से अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके तो अग्नि उपासना से संबंध का साक्षात्कार कैसे होगा ब्रह्मोपासना के द्वारा कैसे होगा हाँ जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है अभी देखो त्रिनाचिकेता का अर्थ क्या किया था तीन बार नाचके अग्नि का अनुष्ठान करने वाला हा? अच्छा अब एक दूसरा अर्थ व्याख्या में बताया गया है त्रीनाचिकेता का अयम वाव यह पहुते ब्राह्मण में इत्यादि तीन अनुवाक तीन अनुवाक कहे गए है तो मंत्रों के समूह को अनुवाक कहते हैं ना इत्यादि तीन अनुवाकों के अध्ययन को भी त्रियताचिकेत कहते हैं तो त्रिनाचकेत के दो अर्थ हो गए पहले अर्थ बताया गया कि नाचिकेत नामक अग्नि का तीन बार चयन करने वाला और वाद वाला अर्थ क्या है कि तीन अनुवाकों का अध्ययन करने वाला तीन अनुवाकों का ब्रह्म शब्द जीवात्मा का बोधक है।, है और देवाम शब्द किसके बोधक है परमात्मा के तो दो के साक्षात्कार की बात आई ना ब्रह्म यज्ञम कर अपनी आत्मा को और आराध्य परमात्मा को जानकर मृतवा का क्यों जानकर गुरु के उपदेश से जानकर और फिर उनका विचार का साक्षात कर करके तो अलग अलग दो हो गए ना जीवात्मा और परमात्मा अच्छा अब प्रकारांतर से अर्थ इसका समझ लीजिए आप प्रकारांतर से अर्थ कैसे होगा कि यहाँ पर जो देवम शब्द दे है ना देवम का अर्थ क्या कर लो की देवात्मक देव अर्थ ब्रह्म है ना परमात्मा तो परमात्मक अथवा ब्रह्मात्मक देव का क्या कर ले ब्रह्मात्मा तो ब्रह्मात्मा कौन हो जाएगी अपनी आत्मा तो ब्रह्म अर्थ क्या है यहाँ पर आराध्य जो अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे वही आराध्य हो जाएगा तो आराध्य ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को जानकर उसका साक्षात्कार कर करके अत्यंत शांति को प्राप्त करता है ऐसा भी अर्थ हो जाता है देखिए व्याख्या में ब्रह्म का वाचक देव शब्द ब्रह्मत्मा अर्थ का बोधक है अतःम करते स्तुति के योग देवम करते ब्रह्मात्मा, ब्रह्म करते क्या हुआ अपने कर को जानकर पहले परोक्ष जानेगा ना का नीचाई करते शांति को प्राप्त करके साक्षात्कार करके अत्यंतम शांति मी अत्यंत शांति को प्राप्त करता है समूह हो तो अलग को भी समूह प्रथम अनुवाद है अनुवाद एक अनुवाद में बहुत कई मंत्र होते हैं तो, है तो अनुवाद हाँ। है ना जैसे की इसमें अनुवाद है तो एक, तो एक अनुवाद में कई मंत्र होंगे ये इसको भी पाठ के बाद देखेंगे अनुवाद को है ना हाँ मंत्राल नाम सुनवाएंगे एक मंत्र को फिर देखेंगे आपको हाँ ले आइएगा ृत तरतिजन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञ दीड्यम विदिव मातिम्यमेतीशिकेत तरति जन्मतु ब्रह्मज्ञ दुदि नीचाय इं संधिम एते जन्म मृत्यु तरहज्ञ्यम दिवि इमाम इमंत शातिम अत्येती लगाइए भस्त में पुनर पि कर्म होती। फिर भी कर्म की स्तुति करते हैं मूल में देख लो एक बार और भस्त के साथ चलो के करते, ये करते हैं, अयम वाव यह पौते इत्यादि अनुवाक त्रियाध्याय मिल गया अयम वाव यह पौते इत्यादि तीन अनुवाकों का अध्ययन करने वाला किसका अध्ययन करने वाला अयम हाँ थोड़ा सा ना इत्यादि जी अयम वाव wow, यह बहुत तैतरी ब्राह्मण का है हमने संख्या तत्वी में लिख रखी इसकी हाँ जी है ना तीन अनुवाकों का अध्ययन करने वाला त्रिकर्मकृत का हो गया यजन अध्ययन कृत यजन अध्ययन और दान करने वाला देवताओं की आराधना अध्ययन और दान करने वाला पाक यज्ञ हवीर यज्ञ यज्ञ दुवा, है ना अथवा पाक यग, यग और सोम इन तीनों को करने वाला इन इन तीनों को करने वाला। इन तीन कर्मों को करने वाला। दो तरह हो ना? करने वाला। तो क्या तो जाएगा? तीन प्रकार के कर्मो को करने वाला और अयम वाव यह पौते इत्यादि तीनों वाकों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति त्रिभी ही त्रिभी अर्थ किया है अग्नि भी कैसी अगुनी अग्नि त्रि अनु अग्नि भी तीन बार अनुष्ठित अग्नि के द्वारा तीन बार अनुष्ठित अग्नि के द्वारा मतलब तीन बार चयन की गई, अग... यहाँ इनके अनुसार एक ही अग्नि में तीन बार नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं अभी तो उसका अर्थ हमने कभी क्या बताया था तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या के द्वारा अग्नि की उपासना मतलब होम तीन बार किया ठीक है अग्नि की उपासना होम कर्म तीन बार किया और ये उसका क्या अर्थ करते हैं स्थंडिल देखो टिप्पणी देते हैं पर एक नंबर मिलेगी व्यासारोक्तम अग्नि शब्द अग्नि स्थंडिल पर परतया त्रि चयन से कारतम इनके अनुसार अग्नि का वाचक है ना, ना।, ना। तो त्रि चयन न तोया एव कि यहाँ पर तीन बार चयन अर्थ करना ना। ना। तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि के द्वारा मतलब तीन बार चयन की गई अग्नि के द्वारा तीन बार चयन की गयी अग्नि के द्वारा मतलब तीन बार स्थापित अग्नि के द्वारा तीन बार अग्नि से कह लेना स्थंडिल मतलब तीन बार बनाई गई स्थंडिल के द्वारा तीन बार निर्मित निर्मित तो क्यों होगी कर्म के लिए तो कर्म अर्थ अर्थ आ जाएगा हाँ कि तीन बार चयन की गयी स्थिल के द्वारा संधिम का संबंधम संबंधिम का है संबंधम और परमात्मा उपासन का अध्ययन किया है ठीक है की तीन बार अनुस्थित संबन्न्नम। तीन बार चयन की गई अग्नि के द्वारा ब्रह्मोपासना तो से संबंध का ब्रह्मोपासना से संबंध का साक्षात्कार करके अथवा प्राप्त करके संबंध को प्राप्त करके संबंध तो है ही वही उसको प्राप्त करना तो जानना ही है संबंध को प्राप्त करना क्या है संबंध पहले नहीं हो फिर मिल जाए ऐसा होता है क्या संबंध तो है ही जीव जीव ब्रह्म का अनादी है तो संबंध को साक्षात्कार करके संबंध को जान करके जन्म मृत्यु तरह जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तो देखो यहाँ पर जन्म मृत्यु का पार कर जाता है ये अर्थ क्यूँ किया क्योंकि क्यूँकी करोट तत् पुनर् जायते एक इसके द्वारा एक अर्थ है एक अर्थ होता है उन्नीसवा मंत्र की समाप्ति देखो स्वयं आत्म भूतः करोति तद एना पुनर्ना जायते मिल गया तद करो की पुनर्ना जायते उसे करता है जिससे पुनः जन्म नहीं होता है जिससे पुनः नहीं होता है तो ध्यान देना कि यहाँ पर तो पुनर्जन्म किससे नहीं होगा ब्रह्मोपासना से किससे नहीं होगा इसलिए यहाँ पर परमात्मा उपासने जोड़ा गया हुँ. क्या जोड़ा गया तो परमात्मा उपासन से संबंध का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु को पार कर जाता है परमात्मा उपासने क्यों कर दिया? जो जोड़ा तो कहते हैं क्योंकि करोत्तन एन पुनर्ना जाएते इतनेन करन इतने अकार इत्यनेन कर्थ है इस वाक्य के साथ एकार्थता है किसकी एक सप्तस्त एक जन्मृत तर्फ जन्म मृत्यु की किसकी एक मृत्यु की मतलब इस मंत्र में आये हुए तरफ जन्म मृत्यु की किसके साथ है? हाँ। तो ये कार्यता है एक हाँ अकार एक अर्थ देखो ध्यान देना अकार शब्द है ना तो कार्य यहाँ पर समझेंगे एक अर्थ यु उसे क्या कहेंगे हाँ एक अर्थ और फिर भाव में तो एक अर्थ वाले अकार का क्या होगा एक अर्थ वाले और भाव में से प्रत्यय है ना अकार एक अथस्य भावा हम। तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा एक अर्थ क्योंकि करो तद एन जायते इसके साथ एक अर्थ होता है लग जाएगा एवं यो ऐसा ही ही करते क्योंकि ही करते क्योंकि ऐसा ही इस मंत्र का त्रियाणाम एवं चैव उपन्यास इस सूत्र में व्याचार्य ने व्याख्यान किया है अयम मंत्रा विवृता इस मंत्र का व्याख्यान किया है किसने व्याख्यान किया व्यासार्य ने व्यासार्य कहते हैं सुदर्शन सूर्य को जिन्होंने श्रीवास्तु की सूत्र प्रकाशिका टीका लिखी उनको क्या कहते हैं व्यासार्य कहते हैं व्यासार पेसार. मतलब ये है कि ये श्री संप्रदाय में ये वेद व्यास के अवतार माने जाते हैं आर्य हाँ, व्यासष्यासु आर्यसा आर्य का क्या रोटा श्रेष्ठ उत्तम व्यासु ने श्रेष्ठ व्यास्यसु आर्यस्या व्यासेषु आर्य ना नहीं करना नहीं करना व्यासु आर्या व्यासाचार्य को आर्य शब्द है।, है ना रामानुजाचार्य को रामानुजार्य भी लिखते हैं है ना वेदान देशिकाचार्य को वेदान देशिकार्य भी लिखते हैं आर्य शब्द श्रेष्ठ का वाचक है रामायण वाल्मीकि पढ़कर देखो रामानुचार्य कैसे बनेगा क्या रामानुजार्य कैसे बनेगा रामानुज आर किसमानुजार रामानुजार बन जाएगा नवा है ऐसा रामायण और रामायण पढ़कर देखो राम के लिए दशरथ के लिए बहुत बार आर्य शब्द हैं है। आर्य आर्य बोलते तो बहुत श्रेष्ठ कबाच के तबीर दयानंद स्वामी ने आर्य समाज ऐसा शब्द का चयन किया और श्रेष्ठ कबाच है मंगोलियन पढ़ गया तो उसका आर्य नहीं कहा जाएगा ना श्रेष्ठ क्यों वो तो मंगोलियन है जवाहरलाल नेहरू बोलते उधर ही सब आए हैं आ रहे पर यहाँ के निवासी मानते हैं यहीं के मूल निवासी हैं तो वो तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि वो मध्य एशिया से ही वो उधर से मध्य एशिया से आए जरूर मंगोलिया है उधर से ही आए वो तो ऐसे ही है जो भी हो आर् श्रेष्ठ का बात कहीं से भी आए इसी धरती के लिए मानने चाहिए भगवान चलिए आगे तो आगे तो देखिए तो व्यासार ने ऐसा व्याख्यान किया है लग जाएगा ही करते क्योंकि अच्छा इस मंत्र के साथ एक अर्थ होता एक अर्थ है ऐसा भी बोला ना कि मंत्र और त्रयाणाम चैम चेव, इस पुत्र में व्यासार ने इस मंत्र का एवं ऐसा ही व्याख्यान किया है कृवि एत संधिम तीन बार चयन की गई अग्नि से जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके संबंध का साक्षात्कार करके तो संबंध का साक्षात्कार ब्रह्मोपासना के बिना होगा तो ब्रह्मोपासना क्या बनेगी अंग, अंग। और वो अग्नि क्या बनेगी अंग अग्नि ब्रह्मोपासना बनेगी अंगी अग्नि बनेगा अग्नि बनेगा अंग तो त्रिवीय जस अन्दिम इस प्रकार निर्दिष्ट अंगीभूत ब्रह्मोपासना को कहते हैं है ना अंगीभूत या अंगी रूप ब्रह्मोसना को कहते हैं लग जाएगा ब्रह्मोसना अंगी बनेगी क्या ब्रह्म विदित्वा इसका क्या अर्थ हो जाएगा का तीन प्रकार से जानकर जान नहीं क्या... क्या पर नहीं जो ऊपर आया था संधि मिति अभी देखो त्रिवी का क्या था भी ही अर्थ है कि तीन बार अनुष्ठित या तीन बार चयन की गई अग्नि से तीन बार चयन की गई संधि में साक्षात्कार करके तो ब्रह्मोपासना के द्वारा संबंध का साक्षात्कार करके अग्नि जो है अवंतर कारण बनी परम्परा कारण बनी अच्छा तो ब्रह्मोपासना को कहते हैं आगे लगाइए ये देखो यहाँ पर चलिए परमात्मा उपासना से संधि जान लिया थे फिर परमात्मा पासना कहना नहीं पड़ेगा नहीं नहीं एक मिनट तो ऐसा है ना कि देखिए उधर तो यही बोला है कि अग्नि से संबंध का साक्षात्कार करके तो वहाँ पर क्या जोड़ना पड़ा कि ब्रह्मो अंगी से ब्रह्मोपासना के द्वारा संबंध का साक्षात्कार करके तो सब्जता प्रथम पंक्ति में मंत्र के पूर्वार्ध में शब्दता तो नहीं कही गयी है अंगी तो ये, ये जो है उत, उत्तरखंड में कही दिया गया मतलब अंगी का शब्दता कथन कथन नहीं किया है पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में शब्दता कथन किया जा रहा है यही बात है चलिए यह मंत्र खंड सूत्र के भास्त में विशेषणाच सूत्र के भस्त में इसका अन्वय किसके साथ है इसी विव्रता इस प्रकार व्याख्यात है इस प्रकार मिल गई मिला शब्द आपको का विव्रता कौन विपरीत है बोलो नहीं, नहीं वाक्य के अनुसार उत्तर दो मंत्र विशेषणार्थ्य इति सूत्र भाष से अयम मंत्र खंडिवृत विशेषणार्थ्य इस सूत्र के भाष्य में यह मंत्र खंड विवृत है मतलब व्याख्यात है जिसकी व्याख्यान व्याख्या की जाए उसे क्या कहते हैं व्याख्यात या विवृत तो कौन व्याख्यात है मंत्र खंड मंत्र खंड खंड इसलिए कहा कि उत्तर भाग मंत्र के दो भाग है ना पूर्वार्ध और उत्तरार्ध तो उत्तरार्ध के लिए मंत्र खंड शब्द आया है तो कहाँ विवृत है ये सूत्र के विशेषनाथ में पहले तो व्यासार्य तो ने वहाँ व्याख्यान किया था त्रियाणा उपन्यासा यहाँ पर, पर। और ये जो है यहाँ पर बोल रहे हैं विशेषनाथ सूत्र के भाष में तो किस प्रकार विवरीत है तो बताते हैं ब्रह्म जीवा ब्रह्म जग्ञा का क्या अर्थ है जीवा कथम कैसे तो ब्रह्मणो जातवाद्या कि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण क्या हो गया ब्रह्मज ब्रह्म। अच्छा और ज्ञातवाने के कारण ज्ञाता होने से ब्रह्म लग गया ब्रम्हणो जा उपासक जीवात्मा को ब्रह्मात्मक जानकर उपासक जीवात्मा को ब्रह्मत्मा ध्यान देना यहाँ पर तम लगाया है न तम तो तम से क्या लेना है ब्रह्मज्ञम तुमसे क्या लेना है और ब्रह्म का क्या अर्थ है उपासक जीवात्मा है तुम का क्या अर्थ है उपासक जीवात्मा जीवा और देवम का तो क्या कर दिया ब्रह्मात्मक क्या कर दिया हाँ so तो उपासक के मतलब ब्रह्मात्मा के उपासक जीवात्मा को जानकर उपासक जीवात्मा को कैसे जाना है जानना है तो वही है कि उपासक जीवात्मा को ब्रह्मात्मक जानकर इस प्रकार विवृत है इस प्रकार व्याख्यात है क्या व्याख्यात है मंद्रखंड चलिए अब ध्यान देना यहाँ पर ये बताइए श्री भाष में देवम का क्या अर्थ कर दिया परमात्मा क्यों कर दिया है ना? क्यों कर दिया तो उसको बताते हैं आगे क्योंकि देव शब्द किसका वाचक है परमात्मा का और ब्रह्म के शब्द किसका वाचक है तो जी अब अब दोनों में प्रथमाभिव्यक्ति लगी है तो अब ये दोनों की स्वरूप एकता हो सकती है क्या जीव ब्रह्म की स्वरूप एकता हो सकती है नहीं। एक हो सकते हैं इसलिए उसका ब्रह्मत्मा कर् कर दिया देव करते देवात्मक कर दिया कहते हैं देव शब्द से परमात्माचीत देव शब्द का परमात्म बोधकत्व होने से देव शब्द का परमात्म बोधकत्व होने बोधकत से जीव पर क्या अक के असम्भवात जीव और अच्छा देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने से तो जीव शब्द परमात्मा का बोधक होने से और अच्छा लगा है ना जी देवो है ना कि देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने से या देव शब्द को ब्रह्म का बोधक होने से चा, और क्या मतलब और या तथा तथा जीव और परमात्मा का ऐक्य संभव होने से जीव और परमात्मा की एकता असंभव होने से देव शब्द का परमात्म कत्तु पर्यंत अर्थ है देव शब्द का परमात्म कत्तु पर्यत अर्थ है मतलब देव शब्द का ब्रह्मत्म तत्व पर्यत अर्थ है देव शब्द ब्रह्म को कहते हुए किसको कह रहा है ब्रह्मत्मा को तो देव शब्द का ब्रह्मत्म का तो है ऐसा भाष्य का अभिप्राय है कौन सी भाष्य का श्री भाष्य का हाँ क्या बोले आपने ये, ये का जो तात्पर्य बता रहे हैं ये भाषण श्री भाषा जो ऊपर आया ना विशेषणार्थ अभी हाँ हाँ यही है अच्छा ये इस इस पंक्ति को थोड़ा ऐसे लगाओ जीव है ना क्या कन्या देव शब्द के पहले करके देखो वाक्य के आरम्भ में मतलब दो वाक्यों को समुचय के लिए और देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने से जीव और परमात्मा की एकता संभव होने से एक मिनट नहीं नहीं अलग अलग दो हेतु मानने में कोई बाधा नहीं दो मान लो कि क्या कि देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने के कारण देव शब्द परमात्मा पर्यंत है, है? देव शब्द को देव शब्द का परमात्म बोधक होने के कारण देव शब्द से परमात्म परमात्मा पर्यंतो तत्व कि देव शब्द का परमात्मा पर्यत अर्थ है चा तथा जीव और परमात्मा की एकता संभव होने से ऐसा भी ले सकते जीव और परमात्मा की देव शब्द का परमात्म पर्यत अर्थ है उससे अच्छा क्या लग रहा है चा को पहले जोड़ लिया जाए चा को पहले जोड़ना एक ही हेतु कर दिया जाए कि जीव देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने के कारण है। नहीं और, नहीं एक मिनट मतलब बोधक होने के कारण देव शब्द का परमात्मा तर जीवो परमात्मा की नहीं अज, अज, अल, इ, अलग, इ, अलग अलग ही अलग करो है ना अलग अलग ही करना ठीक है और फिर यहाँ परमात्मा वाची कया के बाद चले आना देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने से और जीव तथा परमात्मा की एकता संभव होने से देव शब्द का परमात्मा पर्यंत अर्थ है ऐसा भाष्य का अभिप्राय है आप गंभीरता से मनन करो कल फिर पूछूंगी है ना चले आगे निचाय निचा शांति निचाय का अर्थ है साक्षात्कृत साक्षात्कार करके किसका साक्षात्कार करके जिसको जानेंगे तो कैसे ब्रह्मत्मक अपनी आत्मा को जानेंगे तो ब्रह्मत्मक स्वात्मा साक्षात्कृत ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके एक बात ध्यान देना कि जो शब्द हैं ये तत्त्व अर्थों चेतन अचेतन के वाचक शब्द चेतन और अचेतन अर्थ का बोध कराते हुए उनके अंतरात्मा परमात्मा तक का बोध कराते हैं कैसे शक्ति वृत्ति से और परमात्म बोधक चेतन अचेतन के वाचक शब्द चेतन और अचेतन शरीरों का बोध कराते हुए उसमें रहने वाले अंतरात्मा परमात्मा तक का बोध कराते है किस वृत्ति से शक्ति वृत्ति और जो ब्रह्म उदक शब्द जब कार्य बोध कराएंगे तब इस बात को ध्यान रखना ब्रह्म ब्रह्मोदक शब्द जब कार्य का बोध कराएंगे तब तब, तब लक्षणा से ये देखिएगा नहीं तत्व में नहीं करनी पड़ी ना वो तो वो बोलेंगे की यहाँ उनको करनी नहीं पड़ी चलिए तो जब उनकी बात आए तब उनसे बात करना तो ब्रह्म जग्ञा है ना तब देखेंगे उनको नहीं करनी पड़ी कैसे कहेंगे तो उभ में करनी पड़ेगी उनको यहां नहीं यहां तो एक पद में ये क्यों ब्रह्म जीव ब्रह्म से जीव करना पड़ेगा देव का परमात्मा करना पड़ेगा तो कैसे होगा <laughs> कैसे उनको नहीं होगा इमाम कर से इमाम से लेना है क्या कि शांति है इमाम कर से करते त्वी कर्म कृत तरथ इस प्रकार पूर्व मंत्र में निर्दिष्ट पूर्व मंत्र में कही गयी क्या कही गयी संसार रूप अनर्थ की शांति संसार रूप अनर्थ की शांति अच्छा पूर्व मंत्र में क्या कहा गया है पूर्व मंत्र कौन था पूर्व मंत्र का अर्थ ये करने ना मंत्र के पूर्वार्ध में क्या मंत्र के, के हाँ देखना इसकी एक नंबर टिप्पणी पूर्व मंत्र मंत्री टिप्पणी इसमें है पूर्व मंत्र से पूर्व मंत्र पूर्वकालिक सर्वज पुराण नौ केवला समानाधिकरण इस सूत्र ऐसी समास हुआ है और यदि षठी तत्पुरुष समाप्त करेंगे ना तो फिर मंत्र का पूर्व प्रयोग हो जाएगा है न ष्ठी सूत्र से समास करने पर ष्ठ का पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो मंत्र पूर्व होगा ना तो पूर्व का सर्वरथ पुराण नौ के ओला समाना करने से समाप्त होगा तो पूर्व मंत्रकार से क्या है कि मंत्र के पूर्व खंड मंत्र के पूर्व खंड हाँ कि मंत्र के पूर्व खंड से निर्दिष्ट संसार रूप अनर्थ की शांति को प्राप्त करता है ऐसा अर्थ हो गया तद् विदिव विद्वांश्चिनाशिकेत मृत्युपाता पुरता प्रणोद शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके विदित्वा त्रियत एवं विद्वान् चिनुते नचिकेत सह मृत्युपाशा पुराता प्रणोद्य शोकाग मोदते स्वर्गलोकेशिक तीनाशिकेत विदित्वा एवं विद्वान् येतवा विद्वान्नाशिकेतनु लग जाएगा सह पुरतः मृत्यु का शांत प्रणोदि गह स्वर्ग लोके नहीं। नहीं। नहीं नहीं। विद्वान चुनते में प्रच्छेद क्या होगा विद्वान चुनतेम विदित एवं विद्वान नाच केतन चुनुते त्री राशिकेता का अर्थ है तीन बार नाचकेत अग्नि का चयन करने वाला तीन बार नाचकेत अग्नि का चयन करने वाला यह का जो मुमु एत से लेन लेत इन त्रियम कर तीन इन तीनों को जानकर किसको किसको तीनों को जानकर के जो अग्नि की चर्चा आ रही है ना तो त्रिवी एक त्रिविध से तीन बार अनुष्ठित अग्नि आई थी ना तो अग्नि स्वरूप ब्रह्मात्मक अपना स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप ये तीन ले लेना इन तीनों को जानकर प्रासंगिक तीन कौन है अग्निस्वरूप ब्रह्मात्मक अपना स्वरूप और ब्रह्मस्वरूप इन तीनों को जानकर एवं अर्थ कि इन मतलब इस प्रकार तीनों का विद्वान है जानने वाला या अनुसंधान करने करते नाचकेत अग्नि का चयन थी करता है दोबारा लगाना तीन नाचकेता तीन बार नाचकेत अग्नि का चयन करने वाला यह जो इन तीन कौन अग्निस्वरूप ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप और ब्रह्म स्वरूप तो। इन तीनों को जानकर एवं इस प्रकार अनुसंधान करने वाला साधक विद्वान का क्या होगा अनुसंधान करने वाला साधक अनुसंधान कब करेगा जानकर तो विदित्वा जानकर विद्वान करते अनुसंधान करने वाला साधक नाच के तुम चुनते नाच के अग्नि का चयन करता है अच्छा तो सह चयन करने वाला चयन करता है जी? पहले आया करने वाला वाला फिर जाने तो यहाँ पर, यहाँ पर क्या था अनुसंधान करने वाला आया था पर। अच्छा ध्यान अच्छा एक मिनट आज के साथ करने वाला वाला जो है पहले जाने करेगा ये बात वही व्यक्ति जो चयन करने वाला मतलब इन कर तीनों के स्वरूप को बिना समझे भी चयन कर सकते हैं पर जानकर चयन कर रहा है यही अंतर हो गया क्यूँकी जो कर्मानुष्ठान करने वाले है तो चयन तो करते ही हैं। और वो अनिवार्य नहीं है की इन तीनों को जाने आत्मा और परमात्मा को ठीक ठीक समझ सके इस दृष्टि से चलिए सह करते वह कौन वो चयन जो करता है वह पूर्ता कर से पहले कब देह त्याग से पहले देह त्याग से मृत्यु पासान प्रणोद मृत्यु के पासों को दूर करके मृत्यु करना में। क्या मृत्यु द्वितीय बहुवचना था हल है हल चाहिए वहां जीवन वह करता कर दे त्याग से पहले मतलब तो जीवन काल में ही जीवन काल में ही मृत्यु के पासों को दूर करके पास समझते है फंदा फंदा, मृत्यु के फंदे को दूर करके मृत्यु का फंदा कोई बाहर से नहीं आया है हम लोगों ने स्वयं लटका रखा है क्या द्वेष? यही मतलब। देहात बुद्धि यही तो फंदा है मिर... फंदा पकड़ करके हाँ फंदा पकड़ कर भी तो खींचा जाता है ये फंदे लगे हैं तो खींच लेता है फंदा ना रहे तो हाथ नहीं लगा सकता है वो फिर मरेगा नहीं नहीं मृत्यु देवता मृत्यु देवता तो नहीं ले जाएगा अपने पास खींच करके वो फंदे से अपने पास खींचता फंदे तो हम लोगों ने खुद लटका रखे हैं रागव द्वेश अहंकार घमंडी जो हमारा है ये तो हम लोगों ने खुद लटका रखे हैं सुविधा के लिए, <laughs> <laughs> के लिए ना होता वह वह पुरुषा दे त्याग से पहले ही मृत्यु का आसान मृत्यु के फंदों को ना राग द्वेश को प्रणोदार से दूर करके जब ये मृत्यु के फंदे रागव द्वेष दूर हो जाएंगे तो शोक होगा फिर नहीं होगा। दूर करके शोक आ शोक से पार होकर स्वर्ग लोग आनंदित होता है मोक्ष स्थान में आनंदित होता हो हो हो हो है आनंद का अनुभव करता है, है हाँ जीते जी क्या होता है कि वो मृत्यु के पास रागव द्वेश को दूर करके और शोक से पार होता है तो जीवन काल में ही शोक ऐसी पार होता है और फिर मरने के बाद क्या होगा मोक्ष स्थान में आनंद रूप परमात्मा तो काम कांड का अंग है।, अंग है ना अंग के जो है चित शुद्धि के बिना ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति होती नहीं है नागरिक नहीं नहीं अंतिम में भी कहीं कहीं अंग रूप से आएगा वो कहीं कहीं अंग रूप से आएगा हाँ सामान्य कर्म से बेहतर है अंग रूप से कर्म आएगा ना ऐसा तो यहाँ पर ब्रह्मात्मा एक अच्छा ये अंग रूप अंग होने के कारण यहाँ पर आ गया है अब आइए इसमें तो, तो जब आया हमने शंकर मुख्य ब्रह्म विद्या का प्रकरण नहीं वहाँ जो ज्ञान जो है ना अंताकरण के शुद्ध होने पर ज्ञान होता है ये बात तो सही है लेकिन अंगांगी भाव नहीं है शंकर मत में ज्ञान का अंग नहीं है क्या कर्म तो यदि ज्ञान का अंग कर्म होगा तो ज्ञान कर्म की अपेक्षा करेगा और ज्ञान का अंग कर्म नहीं है तो ज्ञान क्या, क्या है कर्म निरपेक्ष है कर्म में कि कोई अपेक्षा नहीं है ज्ञान स्वयं मोक्ष देने में समर्थ है, है कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है तो यहाँ भी तो बताए कि ज्ञान तो मोक्ष देने में समर्थ है कर्म मोक्ष देने में समर्थ नहीं है लेकिन कर्म फिर भी अनिवार्य है जो कर्म करने से जैसे जैसे अस्थाधरण निर्मल होगा वैसे वैसे ज्ञान या उत्कर्ष होता जाता है उसके बिना तो यहाँ भी तो अग्नि विद्या तो वही कर सकते हैं जो गृहस्थ हाँ तो उपलक्षण समझना जो गृहस्थ नहीं है वो अपने कर्मों को करे कर्म। जब तो सबके लिए कर्म है ईश्वर आराधना है जब है ये ध्यान हाँ है तो सबके लिए कर्म जिसके लिए जो हो वो वही करेगा तो हाँ इसमें प्रकरण आया था तब हमने बोल दिया था की ये तो धर्म विद्या का प्रकरण है पे तो ये आ ही उपासना ऐसा तो करना आया था।, था दो ऑप्शन थे ना यहाँ ऑप्शन है एक ब्रह्म विद्या का ओ, और एक वो का। का प्रकरण बोल रहा रहे विद्या दो ऑप्शन थे आपका ब्रह्म विद्या और विस्तार विद्या यहाँ तो अग्निद्या नहीं तो ब्रह्मात्मक ब्रह्म का अगर ब्रह्म विद्या का अंग हो जाएगा ने क्या हैं? चिकेत स्त्रिय विदि ये विद्वांशिनाचिकेत मृत्यु पाशा पुता प्रणोद शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स्वर्गलोके तो तो तो त्रियम विदित्वा चिकेत यम विद्वान् चिंते नाचिकेत सृतुपाशा कुरता प्रणोद शोकादिग मोदते त्रियम विदित्वा यह एतत्रियम विदित्वा एवं किया था मैं भूल गया हूँ याद है आपको के देख बताओ विद्वान क्या था यह त्रिनाचिकेता त्रिनाचिकेत तो यह एक विदित्वा एवं नाचिकेत नाचिकेत एवं विद्वान नाचिकेतन चिन्ह लगाइए त्रिनाचिकेता करते तीन बार नाचिए का करने वाला या विद्वान नहीं तीन बार नाचिए का करने वाला या विदित्वा इन तीनों को जानकर तीन कौन कौन अग्नि अग्निस्वरूप ब्रह्मत्मा का आत्म आत्मस्वरूप और ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप इन तीनों को जानकर एवं विद्वान एवं विद्वान करता है कि इस प्रकार अनुसंधान करने वाला इस प्रकार अनुसंधान करने वाला है ना अनुसंधान करेंगे किसका अग्नि का अग्नि का अनुसंधान और ब्रह्मात्मा का आत्मा का अनुसंधान और परमात्मा का अनुसंधान तीनों चिंतन अनुसंधान करने वाला क्या होता है नाचकेतम से नाचकेत अग्नि का चयन करता है वह कर कि अपने सामने ही मतलब से पहले ही मृत्यु मृत्यु के पास को छोड़ कर दूर करके करके मोक्ष स्थान में आनंदित होता है तो यहाँ जीते जी क्या होगा मृत्यु के पास को छोड़ देगा उससे शोक का हो जाएगा और दे त्याग के पश्चात आनंदित होगा वहां पर ऐसा अब देखो जी चलेंगे ती ती ती ती तीन और तत्व विवेचनी में दोनों अर्थ कर दिए थे तीन बार नाचकीय पत्नी का चयन करने वाला और तीन अनुवाकों का अध्ययन करने वाला पाक्षिक अर्थ था विकल्प में दो अर्थ किए रंग राम मनुष्य के अनुसार तीन बार नाचकीय का चिन्ह करने वाला ऐसा एहसास नहीं तीन नाचकीय बल्कि तीन बार नहीं तीन अनुवाकों का अध्ययन करने वाला अयम वाव या पौते ब्राह्मण में कहे गए तीन अनुवाकों का अध्ययन करने, करने वाला तो, देख लो बोलो बोलो बस तीन अनुवाको का अध्ययन करने वाला यही यहाँ से स्पष्ट है और वहाँ पर देखिएगा किस पे संबंध रखता है न कि पाठ करने वाले अनुवाद पढ़ने वाले अनुवाद तीन अनुवाद तीन अनुवाकों का रोज पाठ करना चाहिए तीन अनुवाकों का पाठ करना चाहिए तीन अनुवाकों का रोज पारण करना चाहिए मतलब अनुवाकों का अध्ययन करने वाला त्रियो में से क्या लेना है ब्रह्मज्ञम देवम इड्म इस मंत्र में निर्दिष्ट ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मत्मा को अपना स्वरूप ब्रह्मत्मा के अपना स्वरूप ठीक है तो अभी स्वात्म स्वरूप क्यों किया क्योंकि देव क्यूँकी देवकर्थ ब्रह्मत्मक कर दिया ना नहीं नहीं एक मिनट इस मंत्र में निर्दिष्ट ब्रह्म स्वरूपम ब्रह्म स्वरूपम किससे आया देवम से और ब्रह्म से क्या आया स्वात्म स्वरूप आ गया इस मंत्र में निर्दिष्ट ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मत्मक अपनी आत्मा का स्वरूप क्या त्रिभी ए संधि इस प्रकार निर्दिष्ट अग्नि के स्वरूप को अग्नि के स्वरूप को विदिता करूपदेव सैन शास्त्रो हुआ ज्ञातवा गुरु के उपदेश से अथवा शास्त्र से जानकर जान या एवं विद्वान चिंत नाचकेतम या एवं विद्वान कि एकदृश अर्थ त्रय अनुसंधान पूर्वकम ऐसे तीन अर्थ के अनुसंधान पूर्वक जो नाचकेत अग्नि का विद्वान करते क्या किया था जा, कि अनुसंधान करने वाला अनुसंधान करने वाला विद्वान का अर्थ है की वहाँ पे विदिता अर्थ जानकर और इसका क्या अर्थ था विद्वान का अनुसंधान करने वाला है ना इन तीनों का अनुसंधान करने वाला या इन तीनों के अनुसंधान पूर्वक नाचकेत अग्नि का जो चय करता है लग जाएगा या चिन्हते मृत्यु प्रणोद वह पूर्ताकर्त शरीर पाता पूर्व में दे त्याग से पहले ही मृत्यु रागद्व शादी लक्षणा रागद्व साधी रूप मृत्यु के पासों को दूर करके प्रणोद कर का तिरस्कार करके मतलब छोड़ करके मृत्यु के पासों को छोड़ करके जीवत दशायाम एवं इसका अर्थ क्या हुआ जीवत दशायाम जीवित दशा में या जीवन काल में ही राधी से रहित होकर शो कि शोक का शोक से पार होकर के अपे स्वर्ग लोक में आनंदित होता है कृपा विभूति में आनंदित होता है शो का स्वर्ग लोक इसका व्याख्यान कहते हैं पहले ही कर दिया है पूर्व व्याख्यातम बता सकते हैं कहाँ पर व्याख्यान किया था तो राष्ट्र कार्य ने बारह बारहवें बारहवें मंत्र में था कि हाँ, सिर्फ ठीक हाँ, है अब थोड़ा कर दे देखो यो वाप्यता ब्रह्मज्ञमा क्षतिम विदिव जायते सो भूता अपि कौति तदन पुनर्नाजाते अपि ये ब्रह्मज्ञम चितिम, विदित्वा सह एव करोति जायते हुआ आत्महूता चि विदि चिंते नाचिकेत सूत्र आत्मूत यहाँ यहाँ वे यहाँ पदचेत जाएगा हुआ आत्मभूत यहाँ ब्रह्मज्ञ आत्मूता नीचे भी आई है ब्रह्मज्ञम आत्म भूत अन्व वा एताम। यह अभी वह वी एम छ्रम्ञ आत्म भूता नाचिकेतम चिन्हु सह ब्रह्म आत्म भूत शब्द कर दिया है शब्द कर दिया में अलग अलग लिखना चाहिए बताऊंगा मैं आपको है ना सव ब्रम्ञ आत्म भूत भूत तद करो तीन पुनः न जायते देखो ऐसा है ना समस्त करके समस्त पद है ब्रह्म समस्त पद है व्यस्त नहीं, नहीं। से एक नहीं। साथ करना ठीक है है यह अपी यह अपी करते जो कोई भी जो कोई भी हुआ करते ऐसी जो कोई भी ऐसी एताम करते पूर्वोक्तम की पूर्व में कही गई पूर्वोक्त क्या चिचिम चितिम चितिम कर थे अग्निचैन क्रिया अग्निचैन जो कोई भी पूर्वोक्त अग्निचयन क्रिया को तथा ब्रह्म आत्मभूतम ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप को जानकर दो को जानना है अग्निचयन क्रिया को और ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप को जानकर जान नचकेतम करते नचकेत अग्नि का चिनुते चयन करता है जो कोई भी इस प्रकार पूर्वोक्त अग्निचयन क्रिया को चितिम कर्थ अग्निचयन क्रिया को और ब्रह्मात्मक आत्मा को जानकर नाच के तम चिन्हुत नाचकीय तकनी का चयन करता है सह एव अर्थ वह ही जो ब्रह्मात्मक जानकर नाचकीय अग्नि का चयन करने वाला है या नाचकीय ती का अनुष्ठान करने वाला वही ही आत्मभूता कि की इसका अर्थ हो जाएगा कि ब्रह्मात्मक आत्मा होकर तो ब्रह्मात्मक आत्मा है कि होकर होगा भूतवा होकर अर्थ होगा ब्रह्मात्मक आत्मा है वो आगे होगा ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। इसलिए ब्रह्म ब्रह्म कर, कर होगा, ब्रह्म भूतवा लगा स्वरूप को जानकर ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप को जानकर या अनुसंधान करने वाला होकर ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर क्या करने वाला होकर ब्रह्मत्मक स्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर क्यूँकी ब्रह्मात्मक आत्मा होकर ये अर्थ नहीं होगा ना है ही तो ब्रह्मात्मक स्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर तद कर उसे करता है एन कार्य जिससे पुनर्ना जाएते पुनः उत्पन्न नहीं होता है ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर तद करो उसे करता है किसे करने से करता है ब्रह्मोपासना वो करता है एन पुनः न जाएते जिससे पुनः संसार में जन्म नहीं होता है तो ऐसा ये हो गया अब थोड़ा ये भी देख लो साथ उसको लोटे काफी ठीक है, है लोग देखेंगे इसको मंत्र देंगे एताम चितिं ता ब्रह्मूतां विदिचिनाचिकेत सूच् ब्रह्मूता कौतीन पुनर्ना जायते यह वा एताम, यह वा एताम ये यहाँ वे ब्रह्मज्ञात्मूता चिटी विदिव न चिनेत सहूत्म ब्रह्मज्ञ नहीं है ब्रह्मज्ञात्मूता करोन पुनः न जायते पाठातर है यहाँ पर पेताम पेताम एताम अथवा पे एताम वाह एताम वाला इन्होंने मुख्य पाठ रखा इसमें ऐसा अच्छा। हा यह यह अच्छा। जो उसने वह कर्त क्या किया था पहले ऐसी इस, ऐसे अर्थ किया था तस्वीर में ऐसे अर्थ किया था ना चलिए यह अर्थ जो यह कर जो एताम करते कि ये ब्रह्म यज्ञ आत्मोताम स्त्रीलिंग है ना हम्म, और चितिंग स्त्रीलिंग है तो इसका विशेषण को बना सकते हैं आप इसको ब्रह्म यज्ञ आत्म उतम का क्या किया था अनुसंधान करने वाला ब्रह्मात्मक का ब्रह्मात्मक आत्मा का अनुसंधान करने वाला ये तो ये जो है ना ब्रह्म आत्म दूसरी पंक्ति में जो आया था ब्रह्म यज्ञ आत्मभूतः भूतवा तो अर्थ किया था ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर हो कर किया था और इसमें अग्निचैन क्रिया को और ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप को ही? तो लगाइए तो यहाँ पे कर यहाँ जो एकताम चितिम अर्थ है इस अग्निचैन क्रिया को इस अग्निचैन क्रिया को और ब्रह्मज्ञ आत्मभूतान अर्थ है की ब्रह्मात्मक आत्मक आत्मा को ब्रह्मात्मक वहाँ ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप को का क्या अर्थ है चहन कर नाचकीयतम चुनौते नाचकीय अग्नि का चयन करता है सह वह ब्रह्म यज्ञ आत्मभूता भूतवा की ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर वा ही ये लगाएंगे ना वही कौन जो उस प्रकार नाचकीय अग्नि का चयन करता है वह ही ब्रह्मत्मा का आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर तद करोति उसे करता है तेन पुनः ना जायते जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है उसे करता है मतलब उस को करता है जिससे संसार में पुनर्जन्म नहीं, नहीं होता है भाष के सारे चलना एकताम चितिम अच्छा इन्होंने भी क्या किया एताम चितिम और ब्रह्म यज्ञ आत्मभूतम मिलित्वा ठीक है की ब्रह्मात्मा के स्वस्वरूपया अनुसंधान कि ब्रह्मात्मा के स्वरूप तो कि ब्रह्मात्मक स्व में अनुसंधान करके ब्रह्मात्मक स्वा में अनुसंधान किसका होगा अपनी आत्मा का किसका होगा अपनी आत्मा का स्वरूप तया है ना कि जो अपनी आत्मा का ब्रह्मात्मक स्वा में अनुसंधान करके लग जाएगा ब्रह्मात्मक स्वास्थ्य में किसका अनुसंधान अपनी ब्रह्मात्मक स्वास्थ्य ब्रह्मात्मक स्वास्थ्य अपनी आत्मा का अनुसंधान करके ये किसका अर्थ हो गया ब्रह्म का अनुसंधान करके नाचकेतम अग्निम चुनते ये, ये चितिम किया कि है कि नाचकेत अग्नि का चयन करता है ब्रह्मात्मा का स्वरूप का अनुसंधान करके नाचकेत अग्नि का चयन करता है ना दूसरी पंक्ति में वह ही कौन ब्रह्मात्मक स्वास्थ्य ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर या परमात्मा को अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने के स्वभाव वाला होकर होकर तद हेतु का अर्थ से क्या लेना है आप हेतु ये उसका उपासनम नहीं ये तद करोती है ना तो तद के पहले यत का अध्ययन करना है यत से क्या लेना है आप हेतुभूतम यद भगवत उपासनम की आपराविक का हेतु जो भगवद उपासना आप का हेतु जो भगवत उपासना सत्यो है तद अनु उसका अनुष्ठान करता है तथस और चा, चा, और वैसा होने से कि अग्नि में क्या हुआ ब्रह्मात्मा के अपनी आत्मा के अनुसंधान करने का स्वभाव वाला होकर ब्रह्मात्मा ब्रमात्मक तो अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर के लिए ततस्या और वैसा होने से अग्नो भगवदात्मक स्वात्मत्व अनुसंधान पूर्वकम एवं चयनम त्रिवी एमकृत जन मृत्यु इति पूर्व मंत्रे भगवद उपासन द्वारा मोक्ष साधन तया निर्दिष्ट अच्छा ठीक है क्या है यहाँ पर निर्दिष्टम है ना? निर्दिष्टम, निर्दिष्ट है। कैसे? उपासना द्वारा मोक्ष साधन की उपासना के द्वारा मोक्ष साधन निर्दिष्ट है मोक्ष साधन निर्दिष्टम करते कठिन साधनत्व निर्दिष्ट करोक्ष गया है चयन कौन कहा गया है चयन और और किस मंत्र में त्रिवी एट नंदिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ये पूरा मंत्र क्या है अच्छा यहाँ पर ठीक ठीक हाँ चलिए त्रिवी एट तर, त्रिकर्मकृत तरथ जन्म मृत्यु इस पूर्व मंत्र में भगवत उपासन द्वारा मोक्ष साधन रूप से निर्दिष्ट है और मोक्ष साधन रूप से कौन निर्दिष्ट है चयन कल कर देंगे ठीक है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्णम रच पू कल कर देंगे कल क्या? आप लोग देखो